कवितावली सुंदर कांड भगवान राम की उदारता नगर कुबेर को सुमेर की बराबरी की बुद्धि को विलास लंक निर्माण भूम ईस ही चढ़ाई बिश बाप वीर तहान रावण सुराजारत रजरेज को निधान भूम तुलसी लोक की समृद्धि सौज संपदा थकेल चाकी राथ जागरू जहान तीसरे उपास बनबास उपास सो समाज महाराज जो को एक जहानुर कुबेर की पुरी लंका स्वर्ण में होने के कारण सुमेर के समान है वह मानो ब्रह्मा की बुद्धि का कौशल ही बनकर खड़ा हो गया है वहा राशि तेज की खान बीत भुजा वाला रावण श्री महादेव जी को अपने मस्तक चढ़ाकर हुआ कहते मानो तीनों लोगों की विभूति सामग्री और संपत्ति की राशि को एकत्रित कर यही चाक लगाकर सीमा बांध कर रख दी है तथा इसी का भूसा आदि सारा संसार बन गया यह सारी संपत्ति वनवासी महाराज राम जी को समुद्र तट पर तीन दिन उपवास करने के बाद निवेशन को देते समय एक दिन का दान हो गई इतनी सुंदर कांड